महावीर का मोक्ष महावीर के मिट जाने से अनुभव में आता है तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारा ही विस्तार है यहां तुम्हें जो नहीं मिला है वो तुम स्वर्ग में पाना चाहते हो संसार में जो तुमने नहीं पाया चाहते थे दिल्ली पहुंच जाए नहीं पहुंच पाए चाहते थे राष्ट्रपति हो जाए नहीं हो पाए आसान नहीं है पालो तो मिलता कुछ नहीं है लेकिन पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई तुम अकेले थोड़ी पागल हो इस मुल्क में पचास करोड़ पागल वो सभी राष्ट्रपति होना चाहते तभी पचास करोड़ तो सिंहासन पर हो नहीं सकते एक ही हो पाएगा और जो एक किसी तरह पहुंच जाएगा वो इन पचास करोड़ से लड़के पहुंचेगा लड़ने में ही पागल हो जाएगा इतना भयंकर उपद्रव है और पहुंच के भी निश्चिंत तो बैठ नहीं सकता सिंहासन पर क्योंकि पचास करोड़ पागल धक्का दे रहे हैं सिंहासन को ये कह रहे हैं छोड़ो सिंहासन जनता आती वो चैन से थोड़ी बैठने देंगे कोई टांग खींच रहा है कोई हाथ खींच रहा है धक्के देने की तैयारी चल रही ये कोई स्थिति थोड़ी हो सकती सुख की जिनको मिल जाता है वो दुख में है जो नहीं पहुंच पाते वो दुख में फिर तुम्हारी कल्पना कहती है इस संसार में कुछ सार नहीं इसलिए नहीं कि तुम्हें दिखाई पड़ गया कि संसार में कोई सार नहीं सार तो तुम्हें संसार में ही है तुम्हारी असफलता के कारण तुम अपने को समझा रहे हो अंगूर खट्टे अब तुम मोक्ष परमात्मा प्रार्थना पूजा की आकांक्षा से भरते हो वे तुम्हारी जीवन की समझ से पैदा नहीं हो रही है जीवन के राग से ही पैदा हो रही फिर परमात्मा नहीं मिलता होश में आने की इच्छा भी नहीं होती ध्यान करने का मन भी नहीं होता तुम परमात्मा को मुफ्त पाना चाहते हो मगर जगने और होश में आने की फिर भी कोई इच्छा नहीं बात साफ है कि अभी नींद में रस है इसलिए तुम जगना नहीं चाहते और इसलिए आखिरी बात तुमने पूछी क्या कारण कारण बिल्कुल साफ है मुझसे क्या पूछना है अपने भीतर ही देखो कारण साफ है तुम जगना नहीं चाहते अभी जगने योग्य समझ ही नहीं समझ से जागरण आता है समझ है इस बात की समझ कि संसार में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है जीवन एक अंतहीन हीन श्रृंखला है पीड़ा का मौत ही मौत है यहां प्रत्येक कदम पर कांटे ही कांटे बिछे फूल दिखते हैं वो तुम्हारा बृछेपण फूल तुम्हारी आकांक्षा है लेकिन मिलते कांटे चाहते फूल हो मिलता कांटा है खेलना फूल से चाहते थे उलझ कांटे से जाते तुम्हारी वही दशा है जो किसी मछली की होती मछली मार आटे को लटका देता है बांसरी में बांधकर मछली आटा पकड़ने आती है आटे में कांटा छिपा होता है मछली कोई कांटा थोड़ी पकड़ने आती कौन कांटा पकड़ने जाता है सभी आटा पकड़ने जाते हैं पकड़ती है आटा फंस जाती है कांटे से वो जो बंसी लटकाए बैठा हुआ मछली मार है वो कोई मछलियों पर करुणा करके यहाँ आटा बांटने नहीं आया है आटा तो प्रलोभन है वो तो सेल्स है वो तो विज्ञापन है भीतर तो कांटा छिपाए नज़र तो इस पर है कि आटा पकड़ ले मछली तो बस कांटे से उलझ जाए फंसे संसार में जहाँ जहाँ तुम्हें आटा दिखता है वहीं वहीं कांटे तुम पाओगे तुमने सदा पाए भी लेकिन फिर भी तुम्हारी मूर्छा नहीं टूटती मन कहता है अब तक जिन आटों को पकड़ा कांटे पाए लेकिन भविष्य में भी क्या सदा है? ऐसा ही होगा फिर जब नया आटा लटकता है नए रंग में नई सुगंध के साथ फिर तुम अपने को नहीं संभाल पाते तुम सोचते हो कौन जाने इस बार कांटा ही हो कांटा तो दिखाई नहीं पड़ता जब तक चुभे ना जिसको तुम संसार में सुख कहते हो वो सभी दुख का आवरण है दुख सुख के वस्त्र ओढ़े हुए है एक बहुत पुरानी अरबी कथा है कि परमात्मा ने पृथ्वी बनाई और उसने सौंदर्य और कुरूपता की देवियाँ बनाई और उनको पृथ्वी पर भेजा स्वर्ग से पृथ्वी तक आते आते धूल धमास से भर गए। एक झील के किनारे उन्होंने वस्त्र उतारे और दोनों नग्न होकर स्नान करने झील में उतर गए। सौंदर्य की देवी तो तैरती दूर चली गई कुरूपता की देवी किनारे के पास ही रही जैसे ही सौंदर्य की देवी जरा दूर गई वो निकली उसने सौंदर्य के देवी के वस्त्र पहने और चलती बनी जब सौंदर्य की देवी वापस किनारे पे आई तो सुबह हो गई थी गांव के लोग जगने लगे थे आवागमन शुरू हो गया था वो नग्न खड़ी थी और वस्त्र तो नदारत थे मजबूरी में उसे कुरूपता के वस्त्र पहन लेने पड़े और कोई उपाय न था वही वस्त्र उपलब्ध थे और कहते हैं तब से सौंदर्य की देवी कोशिश कर रही है, खोजने की कि कुरूपता की देवी मिल जाए तो उससे अपने वस्त्र ले ले लेकिन वो मिलती नहीं और तब से सौंदर्य कुरूपता के वस्त्र पहने घूम रहा है और कुरूपता सौंदर्य के वस्त्र पहने घूम रही है तब से सब चीजें उल्टी हो गई कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है इस जगत में तुम सौंदर्य के भीतर छुपे हुए कुरूपता को पाओगे इस जगत में सुख के भीतर छिपा हुआ दुख पाओगे द्वार पर तख्ती लगी होगी स्वर्ग की भीतर पहुंचोगे नर पाओगे लेकिन जिस दिन तुम्हें यह अनुभव प्रगाढ़ हो जाएगा मेरे कहने से नहीं या बुद्ध के कहने से नहीं जिस दिन तुम्हें यह दिख जाएगा कि जहां जहां आटा है वहां वहां कांटा है उस दिन हृदय को छलनी बनाने की जरूरत ना रहेगी एक छेद काफी हो जाएगा एक छेद पर्याप्त है डुबाने को एक छेद पर्याप्त है उबारने को भी कोई डूबने के लिए पूरी नाव को छलनी नहीं बनाना पड़ता बस एक छेद तुम्हारे जीवन में हो जाए इस बोध का कि इस जगत में सुख असंभव है यह तुम्हारी गहन प्रतीति हो जाए तो परमात्मा के तरफ जो प्रार्थना उठेगी वो पहली बार वास्तविक होगी वो सांसारिक नहीं होगी प्रार्थना वो तुम्हारी नींद का हिस्सा ना होगी अन्यथा तुम्हारी नींद में ही तुमने मंदिर भी बनाए हैं और पूर्तियाँ भी सजाई हैं और पूजा भी की है और दिए भी जलाए हैं पर तुम्हारी नींद में ही इसलिए तो दुनिया में इतने मंदिर और आदमी जागा हुआ दिखाई नहीं पड़ता इतनी मस्जिद इतने गिरजे इतने गुरुद्वारे और आदमी बेहोश ये हो कैसे सकता है जरूर ये सब नींद में ही चल रहा है तुम मंदिर भी चले जाते हो पूजा भी कर लेते हो न तुम्हें पता है तुम क्यों कर रहे हो न तुम्हें पता है ये मंदिर क्या है और तुम इतने डरे हुए हो कि कहीं पता ना चल जाए इसलिए तुम चुपचाप करके निकल आते हो अगर कोई तुम्हें पकड़े और झकझोरे तो तुम नाराज होते हो इसलिए तुम बुद्धों को माफ नहीं कर पाते जीसस को सूली देनी पड़ती सुकरात को जहर पे पड़ता ये वे लोग हैं जो मेरे रास्ते में पकड़ लेते और तुमसे कहते हैं कहां जा रहे हो ये मंदिर झूठा है तुम खुद अभी सोए हो सोए हुए आदमी का मंदिर सच्चा कैसे हो सकता है शराब पिए कोई पूजा कर रहा है क्या उसकी पूजा सच हो सकती शराब पिए आदमी की ना तो गाली का कोई भरोसा होता है ना पूजा का कोई भरोसा जब होश में आ जाए तब समझना होश में आने पे शायद खुद ही हंसे कि ये मैं क्या कर रहा था शायद छिपाए कि किसी को पता तो नहीं चल गया कि मैं पूजा करता देख लिया गया उन्हें लोग हंसेंगे कहेंगे इतना समझदार हो कि अभी तक अंधविश्वासी शराब पिए हुआ आदमी पूजा करे तो व्यर्थ झगड़ा करे तो व्यर्थ उससे सार्थक तो हो ही नहीं सकता है कारण पूछते हो क्या कारण कारण साफ है संसार अभी दुख नहीं हुआ और उसके पहले ही तुमने परमात्मा की मांग शुरू कर दी नहीं ये नहीं हो सकता पके बिना कोई उपाय नहीं पकना ही होगा दुख इतना पक जाए जैसे वृक्ष पर फल पक जाते तो पका हुआ फल गिर जाता है ऐसे ही पका हुआ संसार गिर जाता है पका हुआ दुख गिर जाता है और तब तुम उठते हो तुम्हारी निर्दोषता में तब तुम्हारे भीतर से गूंज उठती है ओंकार की तब तुम्हारे भीतर से अनाहत का नात उठता है तब तुम ये मुझसे पूछोगे नहीं कि इतने छेद हो गए हृदय में अब तक देर क्यों हो रही देर कभी हुई ही नहीं छेद ही नहीं हुए इसलिए देर हो रही और तुम ये भी मुझसे पूछा है कि और गहरा डोज दही डालिए जैसा मेरा कोई कसूर है जैसे जिम्मेवारी मेरी जागो तुम नहीं तो तुम कहते हो तुमने ही ठीक से ना जगाया होगा जागो तुम नहीं तो तुम कहते हो तुमने जोर से क्यों ना हिलाया इमेनुअल कांच जर्मनी का एक बड़ा विचारक हुआ वो सुबह तीन बजे उठता था जीवन भर तीन बजे ही उठा लेकिन तीन बजे उठने की उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी पूरी जिंदगी उठ के भी तीन बजे उसे उठना कष्टपूर्ण रहा वो उसके शरीर को जमता न था उसने एक नौकर रख छोड़ा था जो इतनी काम करता था कि उसे जबरदस्ती दे कभी कभी मारपीट भी हो जाती थी क्योंकि नौकर उठा रहा है वो नहीं उठना चाह रहा झगड़ा हो जाए नौकर खींच रहा है वो अपना बिस्तर में पल्ली में छुप रहा है वो नौकर को मारे भी सुबह क्षमा भी मांगे पहली पहली दफ़ा जब उसने नौकर रखा था तो उसने कहा तीन बजे उठा देना नौकर ने जाकर उठा दिया वो करवट लेके सो गया नौकर हट गया उसने बात ख़त्म हो गई सुबह बहुत नाराज़ हुआ कि उठाने का मतलब उठाना चाहे कुछ भी हो जाए मैं अगर तुझे मारूं भी तो तू फिक्र मत करना तू भी मारना उस वक्त ना कोई नौकर है ना कोई मालिक मगर तीन बजे उठना नौकर भी नहीं समझता था कि मामला क्या है अगर उठना ही है तो उठाओ अगर नहीं उठना है तो मारपीट की नौबत क्या लानी लेकिन ये जिंदगी भर चला ऐसे ही चला ये भी उठना कोई उठना हुआ और ऐसे उठ के क्या ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लिया जा सकता है उठ होगा आँख में तो नींद घिरी रहेगी उठ आता होगा लेकिन मन में तो अभी भी सपने चलते रहेंगे उठ आता होगा किसी तरह खींचता होगा देह को अपनी लेकिन जिंदगी भर जब लड़ लड़ के मारपीट करके उठना पड़ता हो इस उठने में मजा न रहा नहीं मैं तुम्हें मारपीट करके नहीं उठाना चाहता ये बात ही बेमजे की हो गई तुम इशारे से उठाओ तो ठीक ना उठो तो जाहिर है कि तुम अभी सोना चाहते हो मैं तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मेरे डोज के कम ज्यादा देने से कुछ भी ना होगा क्योंकि यह सवाल तुम्हारी गहन आकांक्षा का है इसकी कोई दवा नहीं हो सकती चिकित्सक कहते हैं कि अगर मरीज बीमार हो तो ठीक किया जा सकता है दवा दी जा सकती है, लेकिन अगर मरीज ने जीने की आशा दी हो तो कोई उपाय नहीं अगर कोई मरीज मरना ही चाहता है तो बीमारी भी ठीक हो जाए तो भी मर जाएगा क्योंकि जीने की आकांक्षा ही छोड़ती हो तो फिर कोई उपाय नहीं ठीक ऐसी ही दशा है अगर तुमने जागने की आकांक्षा ही न जगाई हो तो मैं लाख उपाय करूं तुम जागोगे ना सिर्फ मुझसे नाराज हो जाओगे, सिर्फ मुझे गालियां दोगे सिर्फ क्रोध जाहिर करोगे लेकिन अगर तुमने जागना चाहा है तो जरा सा इशारा काफी बुद्ध ने कहा है कुछ तो घोड़े ऐसे होते हैं कि अगर उनको मारो ना तो अटक अटक के खड़े हो जाते वो मारपीट से ही चलते कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि मारने की जरूरत नहीं होती सिर्फ कोड़ा फटकारना पड़ता है चोट की जरूरत नहीं होती कोड़े की आवाज और घोड़ा सतेज होकर चलने लगता है और बुद्ध ने कहा कुछ घोड़े ऐसे भी हैं कि कोड़ा फटकारना भी नहीं पड़ता क्योंकि वो भी अपमानजनक है सिर्फ कोड़ा है इतना काफी कोड़े की छाया चला देती फटकार नहीं घोड़े की छाया बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है तुम तीसरे तरह के घोड़े बनना मार मार के तुम्हें चला भी लिया तो कुछ हल्ला होगा क्योंकि मार मार के तुम अगर घसीट के पहुंच भी गए तो कोई घसीट घसीट के कभी परमात्मा के मंदिर तक पहुंचा है वो मंजिल नाच के ही पहुंची जाती वो मंजिल ऐसी है कि तुम उत्सव से ही चले तो ही पहुंच सकोगे तुम गीत गाते मौज से ही चले तो ही पहुंच सकोगे जबरदस्ती तुम्हें धकाने का उस तरफ कोई उपाय नहीं तो सीधा समझ में आ सकने वाली बात है मोक्ष जबरदस्ती नहीं मिल सकता क्योंकि मोक्ष का मतलब ही परम स्वतंत्रता है अगर परम स्वतंत्रता भी जबरदस्ती मिलती हो तो क्या खाक स्वतंत्र रह गई वो तो एक तरह की गुलामी हो गई उसे तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता तुम जिस दिन चाहोगे उस दिन सारा संसार तुम्हारे लिए सहयोगी हो, हो जाएगा तुम जब तक नहीं चाहते हो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता यह बड़े मजे की बात है धर्मशास्त्रियों ने सदा से इस पर विचार किया है कि परमात्मा अगर है तो आदमी दुख में क्यों है वो खींच क्यों नहीं लेता यह बात विचारने जैसी परमात्मा महाकरुणावान होगा उसके हृदय में तो प्रेम ही प्रेम होगा तुम नरक में सड़ रहे हो वो खींच क्यों नहीं लेता तुम्हें उठा क्यों नहीं लेता इससे जाहिर होता है कि नहीं अगर होता करुणावान होता तो तुम्हें खींच लेता है या तो इससे जाहिर होता है कि है ही नहीं और यह इससे जाहिर होता है कि वो शैतान है भगवान नहीं वो रस ले रहा है तुम्हें सता रहा है सेडिस्ट है मजा ले रहा है तुम सताए जा रहे हो नरक में दुख में पीड़ा में उबाले जा रहे हो उबलते तेल में और वो बैठा मजा ले रहा है वो उस सम्राट नीरो की भांति है जिसने पूरे रोम में आग लगवा दी थी और बैठ गया था पास की पहाड़ी पर बजा रहा था और यहाँ लोग जल रहे थे और उसने पूरे रोम के चारों तरफ सिपाही खड़े कर दिए थे कोई भाग के बाहर ना जा सके वो मसाले लिए खड़े थे जो भी बाहर भागता उसको मसालों से धक्का दे भीतर कर दे आग ही आग थी और नीर बाँसुरी बजा रहा था तो या तो परमात्मा नीर जैसा है कि तुम जल रहे हो भागने भी नहीं देता आत्महत्या भी करो तो सरकारें रोकती हैं सिपाही लगा रखे कहीं जा नहीं सकते भाग के आत्महत्या करते पकड़े गए तो फांसी की सजा लगेगी बड़े मजे की बात है वो हम खुद ही करने जा रहे थे वो सरकार कर देगी कोई भाग नहीं सकता और परमात्मा बैठा ऊपर जरूर बांसुरी बजा रहा होगा और क्या करेगा हिंदुओं ने ठीक सोचा कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं वो परमात्मा बैठा बांसुरी बजा रहा तुम सड़ रहे हो या तो शैतान है भगवान नहीं और अगर भगवान है तो बड़ा बेबूज है उठा क्यों नहीं लेता साधारण महात्मागण तक तुम्हें दुख से उठाने की कोशिश करते और परमात्मा कोशिश नहीं करता धर्मशास्त्री बड़ी चिंता में रहे हैं कि क्या करें बात तो तर्कयुक्त लगती है कि या तो वो दुखवादी है और लोग दुखी हो इसमें रस आता है उसे तुम्हारे घाव में उंगलियां डालता है उसको खुद ही मनोचिकित्सा की जरूरत है और या फिर है ही नहीं और ध्यान रखना जो कहते हैं नहीं है वही ज्यादा ठीक कह रहे हैं बजाय उनके जो कहें कि वो दुख भादी शैतान होने से तो बेहतर है कि ना हो इसलिए तो महावीर और बुद्ध ने कह दिया कोई परमात्मा नहीं क्योंकि उनके सामने दो ही विकल्प थे या तो माने कि वो दुखवादी है दोनों तर्कयुक्त व्यक्ति थे दोनों राजघरानों से आए थे ठीक से सुसंस्कृत हुए थे ठीक तर्क शास्त्र का अध्ययन किया था विचार में पारंगत थे उनको बात साफ दिखाई पड़ गई कि ये विकल्प तो सीधा है अगर परमात्मा है तो शैतान ऐसे परमात्मा का इंकार जरूरी है और या फिर परमात्मा नहीं क्योंकि ये हम कैसे माने कि परमात्मा है और लोग सदियों से आनंद काल से दुख में सड़ रहे हैं और वो बैठा मजा कर रहा है लीला कर रहा है और उठाता नहीं किसी को मेरा क्या उत्तर है मैं कहता हूं परमात्मा है और शैतान नहीं मेरा उत्तर यह है कि परमात्मा है और तुम दुख में उसके कारण नहीं हो तुम्हारी स्वतंत्रता के कारण परमात्मा है और जगत स्वतंत्र है। परमात्मा की महिमा यही है कि उसने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है उसने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी वो कोई तानाशाह नहीं और ना ही उसने कोई इमरजेंसी की अवस्था घोषित कर रखी परमात्मा मनुष्य को गरिमा दिया है परिपूर्ण स्वतंत्र होने की निश्चित ही स्वतंत्रता में खतरा है स्वतंत्र होने का अर्थ ही यह है कि दुख भोगने की भी स्वतंत्रता है सुख भोगने की भी स्वतंत्रता का अर्थ ही यह है कि अपने को नष्ट करने की भी स्वतंत्रता है अपने को सृजन करने की भी स्वतंत्रता का सीधा अर्थ है कि तुम जो भी होना चाहो अगर तुम दुखी भोगना चाहो तो भी बाधा न दी जाएगी तुम्हारे ऊपर ही सब छोड़ दिया है यही मनुष्य के लिए जोखम है यही उसका गौरव भी है कि वो स्वतंत्र वह अगर गिरना चाहे सीढ़ी से तो आखिरी खड्डे तक गिर सकता है कोई रोकने ना आएगा वो चढ़ना चाहे तो कोई रोकने ना आएगा वो आखिरी ऊंचाई तक चढ़ सकता है नर्क भी तुम हो स्वर्ग भी तुम हो तुम्हारा निर्णय ही आत्यंतिक है तुम जिम्मेवारी किसी और पे मत छोड़ो ऐसे ही तो तुमने सदा जिम्मेवारी किसी और पे छोड़ी और तब तुम निश्चिंत हो जाते हो तुम सोच लेते हो कि मैं ही तुम्हें ठीक से डोज नहीं दे रहा हूँ जागने का नहीं तुम कभी के जाग गए होते तुम्हारे हृदय में तो छलनी हो गई है और तुम्हारा प्राण तो घाव हो गया है अब तुम्हारे तरफ से तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी अगर कमी होगी तो मेरी तरफ से होगी इस तरह की गलतियों में मत पड़ो क्योंकि इस तरह तो फिर तुम कभी भी न जाग सकोगे ध्यान करो दुखी हो तो तुम ही कारण हो सुखी हो तो तुम ही कारण हो मैं तुम्हें जगा नहीं सकता है मैं तुम्हें जागने के उपाय बता सकता हूँ बुद्ध ने कहा है मैं राह बता सकता हूँ चलना तुम्हें को पड़ेगा मैं तुम्हें चला नहीं सकता है और जो गुरु तुम्हें चलाने की कोशिश करे जानना वो तुम्हारा दुश्मन क्योंकि अगर वो तुम्हें घसीटे अपने कंधे पर रख के चले तुम्हारी बैसाखी बन जाए तो फिर तुम्हारे पैर कभी भी चलने में समर्थ न होंगे जिस दिन वो गुरु विदा होगा उस दिन तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम पाए गए थे फिर तुम वहीं गड्ढे में गिर जाओगे नहीं सदगुरु मार्ग दिखाते हैं चलना प्रत्येक को स्वयं पड़ता है जैसे छोटा बच्चा चलना शुरू करता है कोई उसके लिए चल थोड़ी सकता है कई बार गिरेगा बाप की कितनी इच्छा ना होती होगी कि मैं इसके पैर बन जाऊं माँ की कितनी आकांक्षा ना होती होगी कि इसके घुटनों में चोट लगती है मैं इसकी सुरक्षा बन जाऊं मैं इसके लिए चलूँ इसे कंधे पर रखे रहूं लेकिन अगर कोई माँ ऐसा करे तो वो दुश्मन है क्योंकि ये बच्चा फिर सदा के लिए पंगू हो जाएगा ये कभी चल ही ना सकेगा नहीं माँ प्रेम से देखेगी इशारा भी देगी कि चलो दूर बैठे बच्चे को बुलाएगी कि आ जाओ दोनों हाथ भी फैला के कहेगी घबराओ मत मैं मौजूद हूँ गिरोगे तो संभाल लूँगी हालाँकि बच्चा फिर भी गिरेगा क्योंकि बिना गिरे कभी कोई चलना सीखा है अगर कोई बच्चा गिरे ही ना बार बार संभाल लिया जाए तो भी लंगड़ा हो जाए गिरने भी देना होगा घुटने पर चोट भी लगेगी तो ही मजबूती आएगी शरीर की व्यक्तित्व की अपने पैरों पर खड़ा होना आएगा मैं तुम्हारी गुलामी नहीं बनना चाहता हूं ना तुम मुझ पर निर्भर होने की कोशिश करना मैं चाहूंगा कि तुम परिपूर्ण स्वतंत्र हो जाओ अपने पैर से चल सको क्योंकि तुम्हारा मंदिर तुम्हारे चलने से ही तुम्हारे गरीब आएगा तुम्हारा परमात्मा तुम्हें लंगड़ो की तरह आया हुआ देख के प्रसन्न न होगा तुम्हें दौड़ते और नाचते हुए आते देखकर ही तुम्हारा स्वागत हो सकता है